भारत भारतीय विद्यारण्य मुनीश्वर दिनों का नमस्कार करके पंचभूत विवेक प्रकरण की व्याख्या मैं कर रहा हूं इसे रामकृष्ण टीकाकार करते सादे में में बाद की है सदैव समय इदमकर आसीद एक द्वितीय सूची वाक्य है उत्तर शिष्य र उसको सेतु के तु तो उसको पिता कहते हे समय इधम अग्रे सदी इधम अग्रे इधम जो नाम रूपात्मा प्रपंच दिखता है अग्रे का सृष्टि के प्राकाल में सदी सद ही था सद सद ही था कह करके फिर कहते एकम एवाद्वितीय एकम एव अद्वितीय एक ही अद्वितीय ब्रह्म था सद ब्रह्म एक अद्वितीय ही था इसे के, इसे सूची के द्वारा जगत उत्पत्ति है पूरा यन जगत कारणम अद्वितीय ब्रह्म सूतम जगत की उत्पत्ति के पहले जगत का कारण उससे आगे कहेंगे उससे ही आकाशादी की उत्पत्ति हुई उत्पत्ति के पहले एक अद्वितीय ब्रह्म था जगत का कारण शब्द रूपम वही शब्द रूप है ब्रह्म अद्वितियम ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म था ऐसे श्रुति में कहा गया वो जो अद्वितीय ब्रह्म है तवांग मनस को चरते वांग मन का विषय नहीं वाघ है इंद्रिय का उपलक्षण किसी इंद्रिय और मन का उपलक्षण नहीं वाणी के द्वारा शब्द का विषय नहीं शब्द से उसका प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है मन से चिंतन भी नहीं हो सकता है अवांग मनस को चरते नांग मन का विषय नहीं होने सत् अवगन्शक्य जो वाणी मन का विषय नहीं उसको ऐसे ही ज्ञान उसका नहीं हो सकता है मन से चिंता नहीं हो सकता है किस शब्द से कहा नहीं जा सकता है अद्वित ब्रह्म इसलिए तत्कार तद उपाधि भूतपंचक विवेक द्वारा तदवनाय उपदात भूतपंचक विवेकम प्रति उसका कार्य ब्रह्म का जो कार्य है कार्य होने के कारण उसका उपाधि रूप हो गया तत्कार्य ब्रह्मा का कार्य है भूत भूतपंचक पांच भूत उत्पत्ति हुई तस्माय तस्मात्मन आकाशम समुकाय पांच भूतपत्ति पांच भूत उसका कार्य है कार्य होने से उसकी उपाधि रूप हो उसी उपाधि के द्वारा ही शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान होगा उपाधि का विवेक करके तद उपाधि तस् ब्रह्मण उपाधि रूप उसका कार्य होने से उपाधि रूप हो गया भूतपंचकूता न पंचकम पांच का समुदाय पंचक होता है पांच भूत भूत पंच का विवेचन करना आत्मा से अलग समझना विवेक द्वारा भूत पंचों का अलग स्थिति जहां जहाँ कोई विभूत है कुछ भी जलते जकर्ष उसका विवेचन ठीक हो जाए आत्मा से भिन्न विवेक है भूतपंच को उसका विवेचन होने से उससे अलग अभी देह हम ऐसे ज्ञान होता है इसमें पांच भूतों का कार्य है पांच का कार्य का विवेचन कर देंगे तो शुद्ध आत्मा रहेगा तद अवबोधनाय तथ्य ब्राह्मण अवबोधन ज्ञान कराने के लिए उपदघात उपदघात भूमि के रूप से भूत पंचक विवेकम प्रति जानी थे भूतपंचक का विवेक इस प्रकार में किया जाएगा ये प्रतिज्ञान करते हैं ग्रंथकार विद्यानंद स्वामी जी सदत पंचभूत विवेक बुद्धु शक्यंततो भूत शक्यंततो भूत। प्रविविच्यते। प्रविविच्यते। प्रविविच्यते। हत हद्त सदैव समय आशी इस प्रकार सत अद्वैत एक मेवा द्वितीय अद्वैत सदरूप ब्रह्म युतम जो श्रुति कहा गया तत् वह ब्रह्म पंचभूत विवेकतः बुद्ध न सकम पांच के विवेक के द्वारा जाना जा सकता है अभागमन से गोचर होने से साक्षात शब्द के द्वारा निश्चय नहीं हो सकता है शब्द ज्ञान का विषय नहीं होगा किन्तु पंचभूत विवेक के द्वारा जाना जा सकता है यद्वैतम श्रुतम तथा पंचभूत विवेक तो बोधुम शक्यम तथो भूत पंचकम प्रविच्यते तस्त कार भूत पंचकम प्रकर्षण पांच भूत के समुदाय पांच भूतों को प्रकर्षण अच्छे रूप से विवेक किया जाता है इस प्रकार अभी कर रहे हैं वर्तमान समित तो वर्तमान बधवा अभी करेंगे किया जाता है कहते लट बट, प्रकार में अभी पांच भूत का विवेक किया जाता है त्रावका पंचा भूता गुणवत्भेद ज्ञापनाय तद गुणा आ अभी पांच भूतों का विवेक करना है पांच भूतों उनके कार्य सब भूत भौतिकों को ठीक समझ लिया ये भूत ही है आकाश अभी पांच भूत है स्पष्ट ज्ञान हो जाए तो उसे विलक्षण आत्मा का ज्ञान होगा स्पष्ट विवेक नहीं होने से देहादि के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास अभेद भ्रम होता है अभेद भ्रम होने से आत्मा का ज्ञान नहीं होता है भूतों को ठीक अलग से समझ ले अवैध भ्रम नष्ट हो जाएगा तो आत्मा का ज्ञान होगा अभी आकाश आदि पांच भूतों का भेद है भेद पांच भूत का भेद ज्ञापन आय भेद ज्ञान कराने के लिए भेद ज्ञान कैसे होगा गुण तो गुण के द्वारा किस भूत में क्या गुण है ये बताएंगे गुण के द्वारा भेद ज्ञापन कराने के लिए तद गुणान आह तेसाम भूतान गुणान पांच भूत के गुण पहले कथन करते गुण जानेंगे किस भूत में क्या गुण तो उसके द्वारा गुण के द्वारा भूत का ज्ञान होगा पहले गुना कथन करते हैं शब्द स्पर्श रूपसौंधो भूतगुण इं एक चतुपंच गुणा व्योमु क्रमा शब्द स्पर्श शब्द स्पर्शस् शब्द स्पर्श दो होगी गुणा शब्द और स्पर्श रूपम च रसस्त रूप रस ये दो गुण है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध पांच हो गया इमे भूत गुणा कितने गुण हो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच इन भूत गुणा पांचे भूत के गुणा है किसका कितने गुण है एक द्वि त्री चतु पंच गुणमादिक्रमा क्रम से भ्यूमाद आकाश आदि में एक गुण आकाश में एक गुण है शब्द दो गुना है भाई में शब्द स्पर्श शब्द स्पर्श दो गुण है तीन गुण है तेज में शब्द स्पर्श रूप ऐसे क्रम से विचार करना चार गुण है जल में शब्द स्पर्श रूप रस और पांच गुण है तुति में शब्द स्पर्श ऊपर सदंत प्रकार क्रम से समझना एक द्वि त्रि चतु पंच गुणा एक गुण आकाश में शब्द है और वही आकाश का कार्यवायु होने से शब्द आकाश का गुण वो गुणवायु में भी रहेगा न एक लोग को तो ऐसा नहीं मानते आकाश का ही गुण शब्द कहते तो हैं किन्तु आकाश में जो गुण है शब्द उसके कार्य में कारण गुणा कार्य में गुण आरम्भ करते हैं कार्य गुणान आरम्भ होते आकाश में जो शब्द गुण है आकाश के कार्य में एक अधिक गुण है स्पर्श और अपने कारण गुण शब्द भी रहा, दो गुण हो गए का कार्य तेज है वायु से जो बने तेज बनेगा तेज में अधिक गुण आया रूप और वायु के जो दो गुण कारण गुण शब्द स्पर्श दोनों भी अनुभूत है तो तेज में शब्द स्पर्श कारण गुण है और विशेष गुण तीन हो गए जल में विशेष गुण है रस और पूर्व कारण है तेज तीन गुण है शब्द स्पर्श रूप में या चार गुना हो और पृथ्वी में विशेष गुण है गंध और बाकी जल में जो जा चार गुना थे वो कारण के गुणों से पृथ्वी में आगे पांच गुना हो गयी ठीक है कि सर्वेशम वो तो एक के गुण अभी शंका करते शब्द रूप रस गंध पांच का नाम कहा गया ये गुण क्या सर्वेशा सब में पांच पांच गुण है वो तो एक, एक, एक, एक, एक, एक गुण अथा एक भूत का एक गुण है ये पांच भूत पांच गुण पांच भूत में पांच पांच गुना है अथा एक भूत का एक गुण है पांच भूत का पांच गुण भूत तो पांच गुना भी पांच का आ गया तो पांच गुण सौभूत में है अथवा एक भूत में एक गुण है ये शंका ये विमर्शयन विचार शंका करते हुए उभय था न सिद्धांत कहता है दोनों प्रकार नहीं ना कि एक गुणे पांच गु एक एक भूत में पांच पांच गुण ये ठीक नहीं और एक भूत का एक गुण ये भी ठीक नहीं नौ तो फिर कैसा है कि प्रकारांतरम अन्य प्रकार है अन्य प्रकार कैसा है इसका अभिप्रायण एक द्वि त्री चतु पंच गुण एक आकाश आकाश में एक गुण बाई में दो गुण इस प्रकार सौ में एक एक गुण ये भी नहीं है और सौ में पांच पांच गुण भी नहीं है पांच गुण किस में है में। एक गुण किसमें आकाश में, में। तेज में कितने गुण है ये सब अलग अलग हो गया इतप्राण एक चत पंच गुण बेमारदिषु क्रम से हे ओम एक चतु तदेव प्रकारातर विशदेति। जो प्रकारांतरम अस्थि सिद्धांत ने कहा अन्य प्रकार है एक गुण दो गुण तीन गुण इसी क्रम से है इसको इस स्पष्ट करते किसने क्या क्या गुण के है बताता है स्पष्ट करते हैं है प्रतिध्वनि शब्दी शब्द न अनुस्नाशित संस्पर्शो वह भुगु ध्वनि बीयत का शब्द ही गुण है बियत शब्द आकाश का शब्द गुण है तो प्रतिध्वनि को ध्वनि शब्द है ग्रहण होता है प्रतिध्वनि ध्वनि को कहा आकाश का शब्द है एक ही गुण है वायु शब्द है वायु में भी शब्द है क्या शब्द है बी सी शब्द है बी सी ऐसे वायु जो चलता है आवाज होता है अनुकरण किया शब्द वायु में वायु वाय। चलते समय से शब्द है और वायु में स्पर्श भी है अनुश्नासित संस्पर्श ये नायक लोग भी बताते अनुनासित सीता नहीं नहीं ऐसा उपर्श भाई में तो भाई में दो गुण हो गया शब्द और स्पर्श बी सी शब्द और स्पर्श हो गया। दो भूत हो गया आगे वन में शब्द भी है स्पर्श भी और रूप भी पहले शब्द के साथ वनो भोग भोग जल चम ऐसा जल भगो भोग बताए जलते गलती है प्रतिध्वनि रकाश है तावत शब्द शब्द ही गुण आकाश में एक प्रतिध्वनि रूप जो ध्वनि शब्द है प्रतिध्वनि रूप एक ही गुण है वायु शब्द स्पर्श दो गुण तथा वायु शब्दम अनुकार दर्शे थी अनुकार अनुकरण के द्वारा अनुकरण करके कहते बी सी कोई बी शब्द नहीं ऐसे शब्द अभ्यक्त शब्द है उसको जो, जो कहेंगे तो अनुकरण करते समय शब्द के द्वारा कहा जाता है जब तो अनुकरण कर दिखाते बी सी ऐसे शब्द होता है सब्जन एवं उत्तरोत्तरा अनुकरण शब्द नम आगे भी शब्द जो कहेंगे ध्वनि भुग में भूग भूगु कोई भू गु ऐसे शब्द उच्चारण करती बनी कि जो ध्वनि और ध्वनि धन्य का अनुकरण जो करेंगे तो ऐसे अनुकरण करते ऐसे भूग भूग आवाज होता है अनुकरण शब्द समझना तथ्य स्पर्श मसाय स्पर्श अनुश्चंश दो वर्ण शब्द स्पर्श रूपाणी त्रयोग गुणा तीन गुण है शब्द स्पर्श रूप तेज क्रमेण अभिध्य क्रम से कहा जाते हैं पहले इसी ने इस में कहा भूग भूग ध्वनि शब्द कह दिया आगे स्पर्श रूप कहेंगे वनौ भूगु भुगु उष्ण स्पर्श प्रभारूपम स्पर्श प्रभारूपम जले बुलुबुल्वि जलेुबुल्वि शीत स्पर्श सुपूप रसो रसो माधुर्यीत धनी में शब्द कहती अ भुगु भुगु स्पर्श कहती उपर्श धनी स्पर्श है उमस्पर्श रूप है प्रभा रूपम वो शुक्ल रूपक नायक लोग भास्वर शुक्ल ये प्रभा रूप प्रकाश रूप का प्रभा रूप रूप है ये तेज का हो गया तीन जल में शब्द कहते पहले बुलू बुलू धन जल जल प्रशम बुलू बुल होता धनी शीतस्पर्श जलस्पर्श शीतस्पर्श रूप है शुक्ल रूपम शुक्ल रूपे रस माधुर्यम जल में मधुर रस है ये जले में जले शब्दाद रसान चार गुणा तान आह शब्द से लेकर रस तक चारिगुण जले बुल्वनि शब्द शीतस्पर्श शुक्ल रूपम रस माधुर्य प्रकार इत, चारिगुण भूमौ शब्द पंच गुणस्ता भूमि पृथ्वी में शब्द लेखर ग शब्द शब्द आदि ते शब्द गंध अंत ये ग शब्द ग्रंथ शब्दादिग्रंथाता शब्द से लेकर ग्रंथ तक पांच गुण या भूमि में पांच उदाहर उनको कथन करते उदाहरण देते भूमौ कड़कड़ा शब्द नीलादिकं नीलादिकं चित्ररूपं चित्ररूपं काठिण्यं स्पर्शय नीलादीक चित्रूप मधुराम्लाको रस भूमि में कड़कड़ा शब्द कटता है तो टूटता है तो कड़ा कड़ा ऐसा शब्द होता है काठिन एवं नहीं कहा अनुसना पृथ्वी में रायर्शन में एक भेद काठिन स्पर्श भूमि में काठिन स्पर्श नीला अधिकम रूप है इसमें सप्तविध रूप तर्क कहा नीला चित्र रूपम अनेक प्रकार रूप है मधुर अम्लादि को रस मधुर छह अम्लासे मधुर अम्ल कटु कसा तीक्त अम्ल मधुर तीक्त लवण मधुर अम्लावण कटु कसा तीक्त छे सौ दीछ रुपये कड़ा सुरभितर गंधौ दो इत्यन उक्तम अर्थम उपसारति ये सुरभितर गंधौ दो यहाँ तक सब पृथ्वी का गंधव कह देंगे ये यहाँ तक सब गुण हो जाएगा आगे जो कहा गया उसका उपसारित करते हैं सुरभतरगंध द्व गु सवेचिता श्रोत्रं तक्चुषी जिह्वा जिह्वा घ्रानं चेन्द्रियपंचक्रि गंधव सुरभि और इतर इतर मतलब अन्य असुर दो प्रकार गंधे सूरभ इतर लोक में इतर सदर्श दिया सूरभ्य असुर गंधौ दो गंधे का संग्रह में कहा यहाँ तक पांच भूत के गुणों का विवेचन किया गया गुणे के दर भूतों का भेद सिद्ध होगा सम्यक विभेचिता गुणा गुणों का विवेचन समय किया गया किसी में कौन कौन गुणों कहा गया अभी पांच ज्ञानेन्द्रिय कहते एक पद कर दिया समाप्त तक चक्षी श्लोक बनाने के लिए जिहा ये ये पांच इंद्रिय इंद्रिय पंचकम इंद्रिया नाम पंचकम पांच इंद्रिय एवं गुणत्व भेद अभिधा कार्यभेद ज्ञापनाय तत्कारयाणी ज्ञानेन्द्रियाणी ताबत आ गुण से पांच भूतों का भेद कहा गया कार्य से भी भूतों का भेद कथन करना है गुण तो भेदम भेदमग्रता है गुण के द्वारा पांच भूतों का भेद कथन करके कार्य तो भेद करना है कार्य के द्वारा भेद ज्ञान कराने के लिए तत्कारयाणी ज्ञानेन्द्रियाणी ताबत आ तेसान कार्याणी पांच भूतों का कार्य ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं श्रोत्र तीवा घाण ये पांच ज्ञानेन्द्र पांच भूत तो का कार्य पांच भूत तो के पृथक पृथक सत्ववंश का, का कार्य इसे पहले कहा गया सत् थानी व्यापाराणस दर्शेती स्थान और व्यापारों का कार्य भी दिखाते हैं कर्णदिगोलक शब्दादिग्राहक्रौक्ष्मेय तत् प्रा धावे बहिर्मुख स्थितिति गोलकेश गोलकस्थम इंद्रियचक पांच समुदाय गोलकम स्थित ये जो दिशा है गोलक स्थान वहाँ श्रवण इंद्रिय है नासिका दिखा है नासिका में ग्रहण इंद्र में अग्र में रशन इसको गोलक स्थान को कहते है इंद्रिय पंचकम कर्णादि गोलक स्थम तत् इंद्रिय पंचकम गोलक में स्थित है स्थान बता दिया शब्दादि ग्राहकम क्रम क्रम से शब्दादि का ग्राहक पहले श्रवण इंद्र शब्द कर क्या शब्द के बाद स्पर्श आएगा त्व तो इंद्रिय उसका ग्राहक है रूप उसके बाद चक्षुत का ग्राहक है जीवा ग्रहण कंद का ऐसे ग्राहकम शब्दादि पांच गुणों का ग्राहक क्रम से इंद्रिय इंद्रियों का प्रत्यक्षण नहीं होता है सौक्ष्मियात सूक्ष्म अपंचीकृत पांच भूतों का कार्य ही अपंचीकृत भूत उनके कार्यों का प्रत्यक्ष नहीं होता है सूक्ष्म सौक्षमात् प्रत्यक्ष नहीं होता है तो इंद्रिय है कैसे प्रमाण क्या प्रमाण है कैसे पता चलेगा जो दिखती है ये इंद्रिय नहीं है ऐसा तो स्थान है चक्षु ग्रहण घोत्र आदि स्थान है इंद्रियों का प्रत्यक्षण नहीं होता है तो कैसे निश्चय करना कार्यान्मयम कार्य से इंद्रिय का अनुमान किया जाता है कार्य ही अनुमेयम कार्यान्मयम कार्य न अनुमेयम इंद्रियम पंचकम तो कैसे टीका बताएंगे तत्पायोधावित बहेर मुखम प्राय ज्यादातर बहिर्म खून धावे इंद्रिय का स्वभावे बाहर ज्यादातर इंद्र बाहर भागते शांत होकर बैठना चाहे इंद्र सो इधर उधर तो कोई कुछ कहता है सुनने की चाहे देखने की चाहिए सब तो इधर इंद्र आ बने बने बाहर बारें। की ओर दौड़ते टीका में इंद्रिय सब्भाव किम प्रमाणम इंद्रिय है इसमें प्रमाण क्या है आकांक्षा, आकांक्षाया शंका होने पर कहते अनुमान प्रमाण कार्यलिंग का अनुमानम कार्यम लिंगम यस्य अनुमान है तद अनुमान कार्यलिंगकम पर्वत में वन्ही का अनुमान करते विलक्षण धूम को देकर के नीचे से ऊपर धूम निकल रहा है ऐसे धूम देखकर के अनुमान करते धूम होता लिंग हेतु लीनम अर्थव ज्ञापयती लिंगम संदिग्ध साध्य बोधन करता है धूम को लिंग कहते है धूमलिंग अनुमान के द्वारा बनने का निश्चय होता है पर्वत में जैसे इसी प्रकार यहाँ भी कार्य लिंग का अनुमान के तरह कार्यो का लिंग बना रूप ज्ञान रस ज्ञान रूप रसादी का ज्ञान शब्द ज्ञान ये ज्ञान होता है ज्ञान है कार्य ज्ञान कार्यों से इस कार्य से अनुमान होगा इंद्रियों का कार्य के द्वारा इंद्रियों का अनुमान होगा अभी अनुमान बताएंगे कार्य लिंग अनुमान अनुमान में लिंग हेतु का कार्य सक्षम कार्यामेयम ऐसे अनुमान कैसे तत्व अनुमान बताते कर्ण रूपोपलब्धि को पक्ष बनाए साध्य कर्ण ये प्रतिज्ञा वाक्य रूपोपलब्धि ही रूप कर्णजन्यूप रूप, रूप की उपलब्धि साक्षात्कार ज्ञान रूपो की उपलब्धि होती है नील पिता ज्ञान होता है इसको पक्ष बना करके साध्य करना कर्ण हेतु है क्रियात्वाद व्याप्ति होगी यहा क्रियात्म तत्र कर्णजन्यम दृष्टान्त छेदी क्रियावत छेदन क्रिया है का चेतन क्रिया है उसे क्रिया में क्रियात्व हेतु ही और कर्णजन्यतम उठादादी से चेतन होता है तो क्रिया में क्रियात्व हेतु रहेगा और कर्णजन्य तो साध्य रहता है छिदी क्रिया दृष्टान्त में व्याप्ति के अनुभव यत्र य क्रियात्म तर्ण जन्य क्रियां, छेदन क्रिया में क्यूं तो तो है, और कुठारात्मक कर्ण जन्य तो साध्य भी तो व्याप्ति ज्ञान हो गया यत्र ये क्रियात्म तर्ण जन्यम रूपोपलब्धि रूप, रूप ज्ञान वो भी एक क्रिया है ज्ञान ज्ञान धातु से ल्यूट प्रतिशत अभाव रूपोपलब्धि रूप ज्ञान उपलब्धि भी तीन प्रतिशत क्रियां तीन लवधातुलबि रूप उप्रयोग वो तो भी क्रिया होने से उसमें तो भी तो रहेगा वहां जो कारण है वही इंद्रियो तो कठारण नहीं इंद्रिय ही कारण है ऐसे उपलब्धि होता है रूप तो उसका चक्ष इंद्रिय इस प्रकार अलग अलग ज्ञान को पक्ष बनाकर के अलग अलग इंद्रिय का ज्ञान हो जाएगा इत्यादि दृष्टव्य समझना शब्द उपलब्धि ग्रंथ उपलब्धि अलग अलग करेंगे कर्णजन्य तो अलग अलग इंद्र सिद्ध होगा सौक्ष्म सूक्ष्म भाव सौक्ष्म क्यों है अपीकृत का कार्य अपंचीकृत पंचभूत का कार्य है सृष्टि के समय पहले अपंचीकृत भूत की स्पत्ति हुई सूक्ष्म है उसका कार्य है अपीकृत भूत पंच का समष्टि सप्तंश से ज्ञानेन्द्रिय बनते रजवंश से कर्मेन्द्रिय बनते ये भूतपंच का कार्य उनसे दुर्लक्ष प्रत्यक्ष नहीं होता है ज्ञान नहीं होता है इसलिए अनुमान प्रमाण इंद्रिय इंद्रिय का का स्वभाव कहते स्वभाव है, दोगते है।, दोगते है। में सैंभु। सैंभु ब्रह्माजी ने पहले जो इंद्रियो को बनाया खानी खम के खानी खबर खा, उपलब्ध इंद्रियों को पर परागंश थी थी बाहर जाने वाले थे बहुजन तथा बहुजन बाहर दौड़ने वाले ऐसे से ब्रह्मा ब्रह्माजी ने हिंसा की इंद्रियों के तो उनको बना दिया बहिर्मुख बाहर दौड़ने के लिए स्थिति के समय ब्रह्माजी जी ने बना दिया इंद्रियों को और बहिर्मुख बना दिया बाहर दौड़ते अंदर शब्द पर ऊपर से ग्रहण नहीं बाहर से ग्रहण करते बाहर दौड़ते पर स्वयंभु तस्मात परांग पश्य न इसे सब लोग बाहर देखते अंतरात्मा को नहीं देखते इंद्र बाहर दौड़ते आत्मा है उसका ज्ञान नहीं होता है ज्ञान कैसे होगा कस्ित धीर प्रत्येक आत्मा नई कोई धीर विवेकी प्रत्येक आत्मा को देखता है साक्षात्कार करता है धीर विवेकी क्या है प्रवाह है जल प्रभाव जैसे बह जाना ये कोई बड़ापन नहीं बड़ापना तो लकड़ी जड़ भी बह जाता है ऐसे भी जीव भी बह गया तो कोई विशेष नहीं प्रवाह में बह जाना चल है धीर विवेक ही होता है तो प्रवाह में बहता नहीं धीरे रहता है वही है इंद्रियों के प्रवाह बाहर है और धीर विवेक के बाहर प्रवाह को बंद करके अंदर करे तब तो प्रत्येक आत्मा साक्षात्कार होगा कच्चित धीर प्रत्येक आत्मा नाम अच्छा कैसे तो साक्षात करेगा क्या कर करेगा साक्षात्कार आवृत चक्षु चक्षु के आवृत करेगा चक्षु केवल चक्षु नहीं कभी इंद्रियों को आवृत करेगा बंद करेगा बाहर जो प्रवाह है उनको बंद करना सभी धीरे होता है इंद्रिया तो दौड़ते ही बाहर स्वभावत उसको बंद करना प्रभाव को बंद कर देने से तो बहुत शक्ति हो जाती है इंद्र बाहर दौड़ने से ही शक्ति खीण है बंद कर दिया अवृत्य तो चक्षु बंद करेगा तो फिर अंतर्मुख होते हैं अंतर्मुखों से इंद्रिया काम बंद हुआ मन से स्वरूप चिंतन करेगा इंद्र बाहर विषय ग्रहण करने से त्ञानजन्य तो संस्कार होता है संस्कार से उसका स्मरण चिंतन फिर इष्ट साधन ये इष्ट है ये बड़ा अच्छा है सोभनम तो एकदम मुझे मिल जाए ये भोग हो जाए ये सब चिंतन चलेगा सब रूप रंध स्पर्श सब इस प्रकार है धोने से उसी के चिंतन चलेगा तो वह ब्रह्म परमात्मा प्राप्ति क्या करेगा उसी के पीछे दौड़ेगा बैठी कर ध्यान कर बैठा वो संस्कार रहेगा जो जो देखा जो सुना उसका चिंतन होगा ध्यान में बैठा तो वो सब आ जाएगा जब सब इंद्रियों विषय ग्रहण करना बंद कर दे फिर वाह चिंतन नहीं होता है तो मानव अंतरात्मा में लगेगा वो कैसे आवृत चक्षु क्यों करेगा प्रत्येक आत्मा नहीं अमृतत्व इच्छा न अमृतत्व मोक्ष की इच्छा करने पर ही इंद्रिय के प्रवाह को रोकेगा धीरे कोई ये तभी प्रत्येक आत्मा का साक्षात्कार करता है कठोरगुण सदनी यमराज के वाक्य निकेता के प्रति यदि सूत्र रित्यर्थ Ya yutha bi bayim.